तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम कर रहे हैं इस खंड के चतुर्थ चतुर्थखंडिका का विचार हो रहा है मंदमति साधकों की बुद्धि मंदता को दूर करने के लिए श्रुति ब्रह्म को स्वतः निर्गुण होने पर भी औपाधिक गुणवत्ता ब्रह्म में बता करके ब्रह्म के गुण चिंतनात्मक उपासना का प्रतिपादन कर रही है तो चतुर्थ कंडिका में निर्गुण ब्रह्म निरूपम है वह किसी के भी समान नहीं है कि जिसकी समानता दिखा करके ब्रह्म का निरूपण हो सके ऐसा कोई ब्रह्म के समान है नहीं इसलिए ब्रह्म है निरूपम लेकिन उसका भी आदेश यानी उपमा उपदेश निरूपम ब्रह्म का श्रुति कल्पना से कर रही है श्रुति ने ऐसी कल्पना की कि जैसे का विद्योतन एक बार होता है और सर्वत्र फैल जाता है और वह तेज अत्यधिक होता है आंख मून जाते हैं ऐसे विद्युत के विद्योतन यानि प्रकाश के तरह ब्रह्म भी निरतिशय ज्योति स्वरूप है प्रत्यत्मा है सबकी सबके चित्तवृत्तियों का अवभाषक है ये एक ज्योति रूपत्व विद्युत के विद्युतन की उपमा दे करके ब्रह्म में बताया निरतिश ज्योतिष रू, रूप गुण और नियमित इस उपमा उपदेश के द्वारा श्रुति बता रही है कि चक्षुका निमेश जैसे अति शीघ्र होता है ऐसे ब्रह्म तो ब्रह्म अपनी जो कृति है जगत की उत्पत्ति स्थिति लय उसे चक्षु के निमेशन के तरह अविलंब से करता है अति शीघ्र करता है क्योंकि ब्रह्म के सृष्टि आदि में कोई प्रतिबंधक नहीं और सत्य संकल्प होने के कारण आयास की भी आवश्यकता नहीं संकल्प मात्र करने की जरूरत है संकल्प जितने समय में हो जाएगा उतने ही समय में विश्व की रचना बन जाती है हो जाती है जैसे निमेश बहुत जल्दी हो रहा है ऐसे पौष्टिक तो जगत सृष्ट आदि विषयक कृति में शीघ्रकारित्व ये एक गुण बताया गया नियम में निष् इस उपमा उपदेश के द्वारा यह अधिद उपदेश का अर्थ है तत्वशी वाक्यार्गत तत्पद वाच्या जो सोपाधिक ब्रह्म है तद विषय उपदेश है उसी को अधिदेवत में देवता शब्द से लेना है तत्पद वाचार्थ, सगुण ब्रह्म को और उसमें उसका ये उपमा उपदेश है तसे आदेश इससे बताया गया भाष्य में भाष्यकार भगवान ये विद्युतो वेद्युत इसमें वेद्युत पद का दो प्रकार से व्याख्यान कर रहे थे पहला है विद्योतनम ऐसा वेद्युत शब्द का अर्थ करना है प्रत्यर्थ जो कर्तृत्व है उसको अविवक्षित करके प्रकृति जो धातु है अर्थ को मात्र प्राधान्य दिया गया तो विद्युत शब्द का अर्थ विद्योतन कर... किया ये न करके केवल विद्योतन तो विद्युत का विद्योतन जैसे होता है अभिव्यक्त होते ही सर्वत्र फैल जाता है और अत्यंत प्रकाश स्वरूप होता है वो विद्योतन ऐसे ही ब्रह्म विद्युत के विद्योतन के तरह है विद्युत के विद्योतन के तरह है यानी अत्यंत तेजस स्वरूप है निरति से ज्योतिष स्वरूप है और अथवा करके प्रत्यार्थ को विवक्षित ही यदि मानना है तो कहाँ की तेज़ह पद की पद का अध्यार किया जाए विद्युत के पास में विद्युत तेज विद्युत विद्युत का कर्ता हो जाएगा वो तेज तो विद्युत का तेज जैसे अभिव्यक्त होता है प्रकाशित होता है ओ अत्यंत प्रकाशवान है प्रकाश स्वरूप ऐसे ही ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है अर्थ तो ही निकलेगा दार्टान्त में तो इसलिए कहा अथवा विद्युतह तेजह इति इतिम विद्युत यानी विद्योतित वतो। विद्योतित वत का वो करता हो जाएगा तेज और आ शब्द उप, उपमार्थ में है इसलिए कहते आ यानी आगे है विद्युत तेज सकृत विद्युत वत इव इति अभिप्राय तो विद्युत का स्वरूभ तेज एक बार अभिव्यक्त हुआ हो करके सर्वत्र व्यापक होता है जैसे ऐसे ब्रह्म जो तत्पद वाचार्थ है सबके मनोवृत्तियों का अवभासक है अपने कार्य रूप सभी कार्यक्रम संगातों में प्रत्येक आत्मा के रूप में अभिव्यक्त है ये यहां पर बताया जा रहा है उसकी उपाधिभूत जो मन है वो एक बार उत्पन्न होता है उसमें मन के अधिष्ठानभूत ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है ये सभी में उसका एक बार अभिव्यक्त हो करके व्यापक होना है और वह मन का साक्षी बनकर के फिर रहता है ये विद्युत के विद्योतन के तरह है आगे कहते हैं विद्युत विद्युतो आ इति इन इतना है ना तो इति शब्द का अर्थ करते हैं कि इति शब्द आदेश प्रतिनिर्देशार्थ इति अयम आदेश तो इति शब्द आदेश प्रतिनिर्देशार्थ है का मतलब आदेश का परामर्शक है इसलिए टीकाकार कहते हैं प्रतिनिर्देशार्थ यानी परामर्शार्थ इतर्थ उससे पहले कि टीका पढ़ेंगे उस तो परामर्शार्थ प्रतिनिर्देश शब्द का अर्थ कर दिया परामर्श ने आदेश का परामर्श करने के लिए है इति शब्द का नदेश जाएगा इति तस्य आदेश ऐसा और इत शब्द कहते हैं समुच्चयार्थ दो उपमा उपदेश है उन दोनों उपमा उपदेशों का समुच्चायक है इत ये निपात कहा पर तो? इति इन तो न को तकार को नकार हुआ है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए तो बताया ना दो उपमा उपदेश है दो उपमा बताई पर एक विद्युत का विद्योतन और दूसरा आख का निमेशन हम्म ये दो उपमाए हैं इन दोनों का समुच्चायक है इत और इन दो उपमानों से दो गुण बताए गए हैं ब्रह्म में उपासना के लिए विद्युत विद्युतन से बताया गया निरतिशय ज्योतिषर उपगुण और निमिमिषत इस उपमा उपदेश से बताया गया सृष्टियादि शीघ्रकारित्व जगत सृष्टियादि शीघ्रकारित्व <laughs> रहे आप हाँ। मूल में कहा है मूल में है आ इति इन नियमिशत और इति के बीच में इति में इकार दीर्घ है ना मूल में और बाद में डबल नकार है तो शब्द में तो तकार में इकार रस होता है और इत में होता है रस्व दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए अकस और दीर्घ सूत्र से और तकार को हो गया नकार ये वास सूत्र से तो इत निकला पदच्छेद करने पर, पर तो तो तो <laughs> इति थोड़ी टीका है टीका को देख लो तो विद्युत सकाशात विद्योतन कृतवत अनुपन्नम ब्रह्मण स्वयं मैंने यानी का कर्ता यदि ये एक शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म है उसको बनाते हैं ये यद ए विद्युतो वैद्युत इसमें एक शब्द है प्रथमांत और वो है प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक और इस प्रकृत ब्रह्म को यदि हम कर्ता मानेंगे का तो अर्थ निकलेगा विद्युत विद्युत के विद्युत संबंधी विद्युत तो श्रेष्ठ अंत है विद्युत संबंधी विद्योतन करने वाला विद्युत के विद्योतन का कर्ता ब्रह्म यह अर्थ निकलेगा लेकिन इस प्रकार का अर्थ कहते हैं अनुपपन्न है तो विद्युत सकाशात विद्योतन कृतवत अनुपन्नम या तो विद्युत के प्रकाश में अपने को अभिव्यक्त किया ऐसा विद्युत सकाशात विद्युत को पंचम अंत मान करके तो विद्युत का प्रकाश ब्रह्म की अभिव्यक्ति में निमित्त बन जाएगा जैसे घटादी पदार्थों को रात में दीप के प्रकाश से देखा जाता है ऐसे विद्युत के प्रकाश में अभिव्यक्त हुआ ब्रह्मा ऐसा यदि अर्थ करेंगे ब्रह्म अपने आप को अभिव्यक्त किया विद्युत से विद्युत चमकी और ब्रह्म दिखा ऐसा मानेंगे यदि तो कहते हैं विद्युत सकाशात विद्योतनम कृतवत इति अनुपन्नम ये अनुचित अर्थ निकलेगा क्यों तो ब्रह्म पर परप्रकाश्य हो जाएगा जबकि वो स्वयं ज्योति है तो ब्रह्म स्वयं ज्योतिषवात स्वयं ज्योतिष स्वरूप होने से वह पर प्रकाश्य नहीं बन पाएगा और ऐसा अर्थ निकालेंगे तो पर प्रकाशत्व तो की आपत्ति आएगी दूसरा पराधीन प्रकाश अनुपत्ति ये हेतु बताया जा रहा तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण उसमें पराधीन प्रकाशत्व नहीं होगा तो विद्युत तो इसलिए दूसरा अर्थ करते हैं यदि विद्युत को पंचमेंत अंत न मान करके ष्ठ अंत तो विद्युत संबंधी विद्युत द्योतनम कृतवत तो विद्युत से स्वयं अभिव्यक्त नहीं हुआ लेकिन विद्युत का जो प्रकाश है उस प्रकाश को ब्रह्म ने किया यह अर्थ कर लो विद्युत विद्योतनम कृतवत ब्रह्म ऐसा अर्थ यदि करते हैं तो कहते हैं ये अर्थ भी अनुपपन्न है कृतवत इति अनुपन्न क्यों कहते हैं विद्योतन रूप क्रिया तो है विद्युताश्रित उसका कर्ता ब्रह्म नहीं बन पाएगा अन्याश्रित क्रिया का कर्ता अन्य नहीं होगा इसी अभिप्राय से कहते हैं अन्याश्रय से विद्योतन विद्योतन है विद्युत के आश्रित विद्युत का धर्म और उसका अन्य कर्ता यानी ब्रह्म रूप कर्ता नहीं हो जाएगा तो विद्योतन से अन्य कर्तिकत्व अनुपत्य इसलिए यहां पर विद्युत शब्द का अर्थ करना पड़ेगा प्रत्यर्थ को अविवक्षित मान करके क्रिया का जो अर्थ है विद्योतन इतना ही इस अभिप्राय से कहते हैं कि अतो यथा यथाश्रुत अर्थ असंभवात वक्तव्युत तो क्रियापद का यथाश्रुत अर्थ निकल नहीं रहा है इसलिए उसका तात्पर्य अन्य अर्थ में समझना चाहिए वो अन्य अर्थ क्या होगा प्रत्यार्थ अविवक्षित और क्रिया का जो अर्थ है धातु का क्रिया रूप अर्थ वही विवक्षित मानेंगे तो वेद्युत इस क्रियापद का अर्थ करेंगे विद्योतनम तो विद्युत के विद्योतन जैसा ये तत् यानी ब्रह्म है विद्युत के विद्योतन जैसा ब्रह्म है ये अर्थ निकलेगा फिर वाक्य का अथवा तेज पद का अध्ययन करके विद्युत का तेज जैसे विद्योतन करता है यानी अभिव्यक्त होता ऐसे तेज है ऐसे ब्रह्म तेजस्वरूप है यह अर्थ निकलेगा प्रतिनिर्देशार्थ का अर्थ कर दिया परामर्शार्थ अब इत शब्द के अर्थ के विषय में भाष्यकार कहते हैं कि इत शब्द समुच्चयार्थ अर्थ अब ये वहां तक का अर्थ हो गया निमिमिषत के पहले तक का इत शब्द तक का आ ये दूसरा उपमा उपदेश है इसका अर्थ करते हैं भास्कर भगवान कि अयच अपरह तस्य आदेश अयम शब्द से लेना नियमिषत इस वाक्य को कि नियमिषत इत्याक एक दूसरा उपमा उपदेश है ब्रह्म का आदेश एक अर्थ उपमा उपदेश है कहा को असो तो कौन सा है वो उपमा उपदेश कहते तो है नियमी मिशत असो यानी वो उपमा उपदेश कह यानि कौन सा है दूसरा उपमा उपदेश आदेश तो कहते नियमिमिषत इस वाक्य से दूसरा आदेश बताया है पहला तो विद्युत विद्युत ये हुआ और नियमिषत का अर्थ किया जा रहा है कि यथा चक्षुर चक्षुरिशन एने निमेषम कृतवत तो चक्षु का जैसा निमेशन हुआ है निमेशन हुआ है तो चक्षुर यथा निमेशनम कृतवत तो निमेश कैसा करता है चक्षु तो बहुत शीघ्र करता है जिसके चक्षु का निमेश होता है उसको पता भी नहीं चलता कि हुआ भी कि नहीं हुआ इतने जल्दी होता है ना? तो यहां मिशत में नीच प्रत्यय है वह नीच प्रत्यय प्रेरणार्थ में होता है लेकिन यहां पर उसका प्रेरणारूप अर्थ विवक्षित नहीं है स्वार्थ है ये कहते हैं कि स्वार्थे नीच नियमिषत यह क्रियापद नीच प्रत्यांत है और वह नीच हुआ है स्वार्थ में प्रेरणा अर्थ में नहीं तो निमेश कराया तो चक्षु तो निमेश नहीं कराता करता है चक्षु निमेश का करता है प्रयोजक नहीं है इसलिए वहां पर नीच का अर्थ मानना पड़ेगा स्वार्थ में ही और आ शब्द आ द के बाद आ है ना वह पूर्व वाक्य में जैसे उपमा अर्थ में था ऐसे यहाँ पर भी इर्थ में ही है इसलिए कहते उपमार्थ एवं आकार तो चक्षु के निमेश निमेश के तरह ब्रह्म है एक तत्पद की से ग्राह्य ब्रह्म को लेना उसी का ये दूसरा उपमान है चक्षु का निमेशन का अर्थ है चक्षु जैसे निमेश करता है ऐसे ब्रह्म अपना जो जगत सृष्टि आदि रूप कार्य है वह चक्षु के निमेशन कार्य के तरह अति शीघ्र करता है ये अर्थ निकलेगा इसे बताया जा रहा है कि चक्षुसो विषय प्रति इवच तो चक्षु का अपने विषय रूपादि के प्रति प्रकाशतिरो जैसे अति शीघ्र होता है प्रकाश तिरभाव है निमेशन ऐसे ब्रह्मा अपने कार्य जगत सृष्टिया अतिशीघ्र करता है ये टीका में स्पष्ट हो जाएगा इति इतिदेवतम ने देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शनम और देवता शब्द से लेना वही सगुण ब्रह्म तत्पदवाच्यार्थ तद, तद विषय ये उपमा उपदेश है इसे अधिदैव उपमा उपदेश कहा जाता है <coughs> थोड़ी टीका है नेमी मिश्र इत्यादि के विषय में इसे देखिए चक्षुसो भवति इति चक्षुषो निमेशुत प्रसिद्ध तदवद्रह्मणी क्षिप्रकारिवृष प्रतिबंधा आयास द्रुतकारिव धर्मधधिद भवति तो चक्षु का निवेशन रूप व्यापार जैसे शीघ्र होता है ये प्रसिद्ध है लोक में तद्वत ऐसा ही ब्रह्मणी सृष्ट्यादो क्षिप्रकारित्व यानी जगत सृष्टि स्थिति लय विषयक सप्तमी विषय अर्थ में है तो आदि विषयक विशे, क्षिप्रकारित्व है क्षिप्र शब्द का होता है जल्दी तो ब्रह्म जगत को शीघ्र ही बनाता है जगत का पालन भी शीघ्र ही करता है और जगत का लय भी शीघ्र ही करता है ऐसा क्यों होता है विलंब क्यों नहीं होता जगत बनाने में तो कहते इसलिए कि प्रतिबंधा भावे न ब्रह्म के जगत निर्माणादि क्रियाओं में कोई प्रतिबंधक नहीं होता है तो प्रतिबंधक का अभाव होने से एक और दूसरा आयासा भावे नच और ब्रह्म को संकल्प से अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता कहीं से कोई कच्चा माल लाने की जरूरत नहीं है जगत बनाने के लिए और इसलिए संकल्प हुआ तुरंत जगत बन गया भावे द्रुतकारित्वम धर्मो ये द्रुतकारित्व धर्म ब्रह्मणी उसके साथ अन्वय करना है ब्रह्म में द्रुतकारित्व धर्म है आंख के निमेशन क्रिया के तरह ये अधिदेवत धर्म है तो यद ही यद्येयम ब्रह्म अब ये टीकाकार बता रहे हैं पूरा जो दो वाक्य के द्वारा अलग अलग दो गुण बताए हैं उसे स्पष्ट करके एक वाक्य से बता रहे हैं कि ब्रह्म की उपासना किस प्रकार इन गुणों से युक्त ब्रह्म की उपासना होगी यद्येयम ब्रह्मा तद यथा विद्युत प्रकाशो युगपत विश्वव्यापक ये पहले उपमा उपदेश से यह बताया विद्युतो यह वाक्य बता रहा है कि जैसे विद्युत का प्रकाश एक साथ अभिव्यक्त होते ही सर्वत्र फैल जाता है विश्व विश्वव्यापक होता है ऐसे ही ब्रह्मा निरति से ज्योतिष स्वरूप है सर्वत्र क्यों फैलता है निरतिशय ज्योति स्वरूप विद्युत होने से सर्वत्र व्यापक हो जाता ऐसे ही ब्रह्म निरतिशय ज्योति रूप है ये एक गुण बताया गया निरतिशय ज्योति रूपत्व पहले उपदेश वाक्य से और दूसरे द्रुतम सकल सृष्टियादि कारी तो शीघ्र ही आदि क्रियाओं का निर्वहन करता है ब्रह्मा। ये दूसरा द्रुतकारित्व तो रूप गुण ये पारम ऐश्वर्य संपन्न इति उपदेश न उक्तम पारम ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य से संपन्न ब्रह्म है ये दोनों गुण सगुण ब्रह्मा के परम ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं निरति से ज्योति रूपत्व और द्रुतकारित्व द्रुतकारित्व ये परम ऐश्वर्य किसका ब्रह्म का हाँ पारम ऐश्वर्य वह पद वृद्धि हो गई है आदि आज को नियत प्रत्यय होने के बाद ईश्वर शब्द से न प्रत्यय हो करके उभय पद वृत्ति हुई है पारम ऐश्वर्य बना तदित प्रत्यय है वो तो इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य तथा भाष्य की व्याख्यान रूप टीका है इसका विचार पूरा हो जाता है आज गंगा दशहरा है ना